तो हक्का पक्का हो गया कि क्या बात है का कानून ये है कि छोटी अदालत की अपील बड़ी अदालत में की जाती है और बड़ी अदालत की अपील छोटी अदालत में है। तो ये पत्नी की अदालत बड़ी अदालत है भाई हाँ। सुभद्रा ने डाटा अर्गन को बड़े पीर बनते हो और मुंह लटका के बैठे हो क्या बात है उनको सुना बोले कि हमने इसकी रक्षा की प्रतिज्ञा कर ली है राजा के देखो हमारे सामने बैठा है और उधर श्री कृष्ण ने आज ही सूर्यास्त तक इसको मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है तो अब श्री कृष्ण और हमारे विवाद हो गया हम क्या करें उनसे तो सुभद्रा बोली कि अपने धर्म की तुमको रक्षा करनी चाहिए और कृष्ण को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और मारने का प्रयास करना चाहिए और तुम्हारा जो धर्म है रक्षा रूप धर्म उसका पालन तुमको करना चाहिए तुम अपने धर्म से क्यों दिखते हो तब अर्जुन को कुछ होशवास हुआ ठीक हुआ बोले ठीक है हमको तो अपने धर्म से रक्षा करनी चाहिए समस्या ये है कि हम हमेशा किसी वीर से लड़ते हैं तो श्रीकृष्ण हमारे सारथी होते हैं रथ आंकते हैं अब तो हमारे पास कोई सारथी नहीं है सुभद्रा बोली कि मैं हूँ कृष्ण की बहन और उनसे कुछ काम नहीं और, और मैं मैं सारथी शार अब रथ रथ सजा रख पर ही उस राजा को भी बैठा लिया हो बैठ, उधर कृष्ण की चढ़ाई इधर अर्जुन सामना करने वाले अब श्री कृष्ण को फेंकना था तीर अब वहां तो रथ पर महाराज सामने सुभद्रा जी बैठी बोले कहीं इसको लगे स्त्री को बहन को स्त्री को बहन को और एक अच्छा काम शरागत की रक्षा का कर रही है अब महाराज और श्री कृष्ण तीर चलावे चलाई ने नहीं बड़ा दिवस बड़े दिवस बड़े दिवस दुर्बाशा जी देख रहे हैं कि क्या करते हैं जब देखा कि श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के सामने सुभद्रा के सामने इतने विवश हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बस देखो, श्री तुम भक्त, हो, भक्त परवश हो अब हो गई है हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई अब वो राजा हमारा अपमान करने वाला राजा नहीं है अब तो तुम्हारे भक्त का भक्त है दासानुदास है वो तो अभिमान छोड़ के अब शरणागत हो गया जब जो अभिमान था उसका वो मर गया जब अभिमान उसका मर गया भक्त भक्त हो गया दातानुदास हो गया तब तो उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है तो भाई शरणागति ग्रहण भी करना और ये जीव धर्म है भगवान की शरण में हो जाना भगवान का धर्म है शरणागति और रक्षा करना उसके लिए भगवत्ता को ऐश्वर्य को भी तनांजलि देनी पड़े भगवान इसके लिए स्वीकार हैं न हम आत्मान माता थे मत भक्त साधु भीर बिना मैं अपने भक्त साधुओं के बिना जिंदा रहना भी कबूल नहीं करता मत भक्तई ही साधु भीर बिना ना हम आत्मान मैं जीवित रहूंगा और इसकी कोई लक्षण क्यों हमारे भक्त हमारे प्रेमी हमारे साधु ये सर्वधर्मांतरित जो माम एकम शरणम तो जैसे शरणागत का धर्म होता है वैसे शरण का भी धर्म होता है बोला तो शर्णागत का धर्म ये है कि वो अन्य हो यह शरणागत करता अकिति शरण्यूल शरण प्रपद्ये। एक सज्जन हमारे पास आते थे प्रबुद्धानंद के बड़े मिश्र थे हो वेदांत चर्चा दोनों बहुत बहुत वेदांत विचार सागर की सकता है So, महाराज वो कहते कि हमको भोजन के लिए आटा चाहिए चावल चाहिए हमको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए आपके सिवाय यहाँ और कोई ख्याल करने वाला नहीं है और महाराज जब मरे तो उनके पास 25,000 रुपए रूपए निकले वो अकिंचन नहीं थे वो शरणागति छूटी ईमानदारी तो चाहिए ना अन्य गति ही पहले से ही साथ है कर, रखी, कर रखी। तो इनसे कहते हैं कि हमारी रक्षा करे नहीं करेंगे तो तुम्हारी शरण में आ जाएंगे तो शरणागत में दो बात होना आवश्यक है एक तो अपनी पूंजी उसके पास अपने लिए ना हो दान की धर्म की पुण्य की तेरे और अन्य कर दूसरे का सहारा ना हो सही लोग बोलते हैं शरणम करुण इंदु शेखर शरणम में गिरिराज कन्या शरण पुनरे बताऊ भरणी में शंकर जी के हाथ जियेगे तो शंकर जी के हाथ तो उपमन्यु ने कह दिया इंद्र तुम हमको त्रिलोकी का राज देने के लिए आये उपमनु शिव जी का बड़ा भारी भक्त हुआ है बड़ा भारी भक्त महाभारत में उसकी शंकर जी इंद्र का वेश धारण करके आए राव हाथी पद करे और त्रिशूर हाथ में लिए इंद्र के रूप में शंकर जी आए बोले हुआ उसने कह दिया शंकर जी अगर हमको नरक में भेजेंगे तो वहां जाएंगे लेकिन इंद्र न तो शक्त प्रयातत्तम प्रलोक के माह है तुम त्रिलोकी का राज्य दोगे हमको तो तुमसे नहीं चाहिए ये नहीं है कि इधर स्तरी नहीं मिली तो उधर मिल जाएगी ये, ये भक्ति में दल बदल नहीं चलती है गुरु बदल नहीं चलती है विश्व इष्ट बदल नहीं चलती है अगर भाई एक से काम नहीं हुआ तो आओ दूसरे से ले अन्य कहते है अपने इष्ट देव के प्रति चाहिए अन्यता यह है शरणागत का धर्म किसी वस्तु का सहारा न हो किसी व्यक्ति का देवता का दानी का सहारा न हो अभी कीटा पतंगो भवेयम शंकराध्याया नतु तो शक्र दोया दत्तम ये तो शरणागत के धर्म है और शरण का शरण का धर्म क्या है कि चाहे शरणागत में कितनी भी बुराई हो बुराई को देख करके शरणागत का त्याग नहीं किया शरणागत कह दे तहित अनुमान से नर पामर पापमय तिन्ह विधो का आन है तो आओ सर्वधर्मान पित्य जो सर्वधर्म का पर्ित्र और आओ कहा जगह बता दो माम एकम शरण नहीं तो यहां एकम बोलने की कोई जरूरत नहीं है एकम नहीं बोलना चाहिए तो माम शरण रह गए एक नहीं बोलना चाहिए मामेव शरण प्रग माम एकम शरण मेरी शरण में आओ मेरी शरण में आओ ये माम क्या है भगवान का माम कोई कहते हैं निर्गुण निराकार निर्विकार ब्राह्मण तो वो शरण ही नहीं है शरण लेने का नहीं वो तो ज्ञान का है ग्यान ग्यान ग्यान के? के? ग्यान के? इसका बड़ा है बड़ा सुंदर है बड़ा सुंदर है बड़ा मधुर है अरे सुंदर है मधुर है तो प्रेम करने के लिए है सुंदर मधुर से प्रेम होता है वो शरणागत की रक्षा थोड़ी कर सकता है सुंदर मधुर तब उसमें बड़े बड़े गुण हैं, गुण है होंगे गुण आ, गुण है तो उसकी उपासना करो तब शरण भी किसकी लेना है शरण लेना उसकी भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है भगवान के स्वभाव की शरणागति होती है अधिकोम दीनदयाल तो पथित पावा अधमोपारक जो स्वयं नहीं उठ सकता उसको उठाने वाले अधमोपारक उठा शील स्वभाव जो है ना वो शरणागति का हेतु होता है स्वरूप ज्ञान का और शरणागति स्वभाव की उपासना के गुणों की और प्रेम का सौंदर्य से भगवान में ये सब हैं अच्छा मुक्ति पृष्ठ सुस्पष्टिशा सांस नो आवयो नाम। न तस्म प्रतमन साो पूर्णानन तस्म प्रणीतमनसंद नमा कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन जो हम चाहते हैं जहां निशाना लगाना चाहते हैं वो तो छूट जाता है और उसके आसपास पास टक्कर लगाने एक ने पूछा महाराज भगवान के नाम का निरंतर जब होने रहे इसका क्या उपाय है बोले भाई जिनकी नाम में प्रीति है जो नाम जप करते हैं नाम निष्ठ है उनकी करो। जब नाम जब करने वालों की संगति करोगे तो तुम्हारी रुचि नाम जब में हो जाएगी बोले महाराज नाम जप करने वालों की संगति कैसे मिले बोले थोड़ा सा समय निकाल के उनके पास बैठना चाहिए जान महाराज समय कैसे निकले हाँ। कि सब कामों को नियमित कर दो इतनी देर तक ये इतनी देर तक ये इतनी देर तक ये और थोड़ा सा समय नामनिष्ठों की संगति के लिए निकाल लो बोले महाराज यही तो नहीं बनता है, है कि सब काम नियमित समय से करें और फिर नामनिष्ठों की संगति करें ये कैसे होगा देखो बात तो असल में ये है कि निरंतर नाम जब कैसे हो इसमें कैसे का प्रश्न मैंने जीव है तुम्हारे मन और मन है तुम्हारा और नाम लेना शुरू कर दो नाम का जब होने लगेगा सीधी बात तो ये है जीव अपने मुंह में है कि नहीं कहे तो वो तुम्हारे चलाए चलती है कि नहीं के चलती है कर फिर उपाय क्या उपाय क्या उपाय क्या प्रश्न करते दिमाग क्यों तो खराब करना अगर तुम अभी से भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो तो नींद में जरा सा भी होश आवेगा तो मुंह से भगवान का नाम उच्चारण होने लगेगा स्वप्न में भी होगा तो जो काम करने का है वो करना चाहिए सीधे करना चाहिए हाँ उसमें बहुत उपाय लगाने की जरूरत नहीं होती है अर्जुन है कृष्ण है श्री कृष्ण अर्जुन एक बात का आप ध्यान देना यदि पांडवों की सेना में ही अर्जुन का रथ खड़ा होता और वहां से कौरवे कौरवों की सेना वो देखता तो श्री कृष्ण उसको गीता का उपदेश नहीं करता सकता और यदि कौरवों की सेना में वो चला जाता तब भी गीता का उपदेश नहीं करता जब सेनयोर उभर मध्य रथम स्थापय में जब दोनों सेना के बीच में रथ की स्थापना हुई माने पांडव पक्ष में राज नहीं और कौरव पक्ष के प्रति द्वेष जब मध्यस्थ वृत्ति से अर्जुन स्थित हुआ जाग देता जाग से हम योद्ध कामान बीच में रागपक्ष और द्वेश पक्ष दोनों को छोड़ देने पर भगवान की बाणी सुनाई पड़ती है असल में जब तक मनुष्य बोलता रहता है या दूसरों की सुनता रहता है तब तक उसको भगवान की बाणी सुनाई नहीं पड़ती स्वयं का बोलना और दूसरी बातों का सुनना जब ये बंद होता है तो हमारे जीवन के रथ पर अंतकरण के रथ पर जो जीव ईश्वर बैठे हुए हैं और अथी तो जीव ही है भगवान तो केवल सारथ है जीवन रथ का अभिमानी नरही है और जो नहीं है और भगवान तो केवल अपने प्रकाश से अपनी रोशनी से अपने मार्गदर्शन से अपने अंतर्यामिता से केवल इस रथ का ही संचालन करते हैं संचालन मात्र करते हैं वे रथी नहीं है रथ के अभिमानी नहीं है रथी जीव है और नारायण इस रथ को गति देने वाले हैं सत्ता स्पूर्ति देने वाले हैं वेदां की भाषा में सत्ता स्पूर्ति बोलता हूँ तो जब तक जीव अपने रथ की जीवन रथ की बागडोर अपने हाथ में रखता है तब तक तो वो भगवान के वचन के सुनने का अधिकारी ही नहीं होता जब वो भगवान के हाथों में अपने जीवन रथ की बागडोर घोड़ों की लगा घोड़ों की बागडो सौंप देता है देखो भगवान के हाथ में क्या है तो प्रवेश पर ही को पा रहे घोड़ों की लगाम भी उनके हाथ में और उनको मारने का चाबुक भी उनके हाथ में उनको नियमित करने के लिए जो कूड़ा होता है चाबुक होता है भगवान एक हाथ में ले लिया हो चाबुक और बागडोर अगर घोड़े गड़बड़ करेंगे तो चाबुक भी लगेगा उनको और किधर जाना है ये बताने के लिए बागडोर भी हाथ में है रोक जाओ दाहिने मुड़ जाओ बाएं मुड़ जाओ जोर से चलो धीरे चलो बागडोर भी भगवान के हाथ में और चादुक भी भगवान के हाथ में और ज्ञान की मुद्रा में उपदेश करना चाहते हैं हम पर अर्जुन जो उपाय कर रहा है उसमें गड़बड़ी है गलती भाव तो अर्जुन का बहुत बढ़िया है ये तो आपने देखा होगा दुर्योधन का भाव यह है कि ये जितनी सेना यहां इकट्ठी हुई है मुझे राजा बनाने के लिए मरने और मारने को तैयार है मदरथे व्यक्त जीविता पहले अध्याय में गीता के है मेरे लिए ये अपना जीवन त्याग करके आए हैं माने ये मरेंगे और मैं राजा बनूंगा ये दुर्योधन है वो ये मरेंगे मैं राजा बनूंगा और अर्जुन क्या है माने स्वार्थ के लिए दुर्योधन लड़ने आए हैं और अर्जुन क्या है ये शाम अर्थे कांक्षितम लो राज्यम होगा सुखा निच हम तो इन लोगों के लिए राज्य चाहते हैं इनको सुख मिले इनको राज्य मिले इनको भोग मिले तो अर्जुन चाहते हैं लोक कल्याण और दुर्योधन चाहते हैं स्वार्थ दुर्योधन का अपना पक्ष है और युधिष्ठिर का अपना पक्ष है इन दोनों को गीता का उपदेश नहीं होता गीता का उपदेश उनको होता है जो राग द्वेश छोड़ करके मध्यस्थ वृत्ति से समत्व समत्व में स्थित है अब आप दूसरी बात देखें अर्जुन की गलती क्या है वो त्याग भी चाहते हैं और ग्रहण भी चाहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा त्याग और ग्रहण दोनों का वर्णन है पर यह तो भगवान का उपदेश है अर्जुन क्या त्याग करते हैं देखो गीता के प्रारंभ में विसृज्य सफरम चापम धनुष बाणसोगों ने फेंक दिया ये तो उनका त्याग है और ग्रहण करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं श्रेयो तुम भैिक लो भिक्षा मांग के भिखारी बन के सन्यासी बाबा बन के और भीख मांग के खाना चाहते हैं तो धनुष बाण का परित्याग करना चाहते हैं और भिक्षा मांग के भिक्षा का ग्रहण करना चाहते हैं संन्यास का ग्रहण करना चाहते हैं बिल्कुल उल्टी बात है अर्जुन के जीवन में ये दोनों बात विपरीत है अर्जुन से प्रतिज्ञा अर्जुन ने अपने जीवन में दो प्रतिज्ञा कर रखी थे न दैनियम न पलायन अर्जुन की प्रतिज्ञा थी जीवन में कि मैं एक तो संसार में किसी के सामने अपनी दीन का प्रकट नहीं करूंगा दीन नहीं बनूंगा और न पलायन भागूंगा नहीं सो महाराज गीता के प्रारंभ में बाढ़ फेंकना ये तो दीनता है और भीख मांग के खाने का संकल्प उसको श्रेय साधन मांगना ये पलायन है अपना कर्तव्य छोड़ रहे हैं और दूसरे का जो कर्तव्य है उसको ग्रहण कर रहे हैं अब देखो भगवान की बाणी तो हमारे पूर्वाचार्यों ने जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने भगवान की वाणी को पहचानने की एक युक्ति निकाल कर ये भगवान की बात है कि नहीं गाओ देखो भगवान वे जो सबके हृदय में रखते हैं सबके आत्मा अहम आत्मा गुड़ाके सर्वभूपता श्रेयस्ता सबके हृदय में भगवान है और हम सर्वस प्रभव मत सर्व प्रवर्तते भजन्ते मजंते भाव समन्वता देखो भाई भगवान कहां रहते हैं संपूर्ण विश्व सृष्टि उन्हीं से हुई है अहम सर्गस प्रभाव, प्रभावती अमान जिससे विश्व सृष्टि होती है और मत सर्वम प्रवर्तते सबके प्रेरक वही हैं, दुनिया भर के ईश्वरों से हो चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे साई धर्म हो चाहे आर्थिक समाजी हो चाहे ब्रह्मस्थान हो हमारे परमेश्वर की ये विशेषता है ये जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है सब एक मत शंकर रामानुज निम्बार मध्व बल्लभ शास्त्र गणपत सब सब मानते हैं कि कुम्हार भी वही और माटी भी वही उपादान माटी और निमित्त कुम्हार इस संसार का दोनों है भगवान ईसाई मजहब में केवल कुम्हार मानते हैं मुसलमान मजहब में केवल कुम्हार मानते हैं वो बनाता है वो आर् समाजी लोग केवल कुम्हार मानते हैं ब्रह्म समाजी लोग केवल कुम्हार मानते हैं दुनिया बनाने वाला परमेश्वर और हमारा जो वेद वेदांत है वो परिषद है गीता है ब्रह्मसूत्र है प्रकृतिश्च है प्रतिज्ञा दृष्टानता वही बनाने वाला वही बनने वाला वही अद्वैत वही द्वय वही विशिष्टा द्वीप तो हम सर्वस्व प्रभव अतः अच्छा सर्व प्रवत है तो मई सर्वमिधम तथम यथा प्रवृत्ति भूतानाम सर्व सर्वमिधम तथम सबका संचालक भी वही है और सबका उत्पादन मसाला भी कपड़े में देते सूत वैसे सब में भरपूर और सबको चलाने वाला वही इस बात को समझे बिना महाराज जो वर्तमान काल में भिन्न भिन्न मजहबों के लोग हैं वो गड़बड़ा जाते हैं वो समझते है अरे सब एक ही ये जो पोती आ, लीपा पोती करते हैं ना सर्वधर्म के मूलक में लीपापोती पोती होती है सब एक ही है अरे पहले अलग अलग समझो कि क्या होता है चार बात केवल उपादान कारण मानता है निमित्त कारण नहीं बौद्ध लोग न उपादान मानते हैं न नई लोग उपादान मानते हैं और निमित्त मानते हैं कर्म को कर्म के निमित्त से उपादान में नाना प्रकार की सृष्टि बनती है प्रकृति को ही उपादान और निमित्त दोनों मानते हैं सांख्य पुरुष को केवल दृष्टा यही बुद्धि जब बन जाती है बुद्धि प्रकृति का प्रथम परिणाम है बुद्धि और द्वितीय परिणाम है अहम पंचत आदि तो वही बुद्धि और अहम को मिलकर के निमित्त कारण बन जाती है और वही बुद्धि अहम और तन्मात्रा के रूप में होकर उपादान कारण बन जाती है तो ईश्वर के बारे में थोड़ा समझना आवश्यक होता है ईश्वर की वाणी क्या है पहचान सात्विक राजस तामक चाहे कैसा भी प्राणी हो उसकी भलाई भगवान की वाणी करते हैं जो सात्विक राजस तामस तीनों की भलाई के लिए जो वचन हो वो मनुष्य का वचन नहीं भगवान का बचन एक और तीनों भाव जिसमें मौजूद हो सदभाव चिदभाव आनंद भाव ऐसा वचन बोले जिसमें जीवन अनंत जीवन की अभिव्यक्ति हो और जो सपनों का प्रतिपादन नहीं करे जीवन तत्व का जीवन रस का प्रतिपादन करे जो भटकती हुई बदलती हुई वृत्तियों का प्रतिपादन न करे अखंड ज्ञान का प्रतिपादन करे और जो भोग में नहीं जो असली आत्मानंद है उसका प्रतिपादन करे तो भगवान का वचन वो होता है जिसमे सदभाव चिदभाव और आनंद भाव की अभिव्यक्ति होती है और जिसमें सात्विक राजस तामस पुरुषों का कल्याण होता है आप जरा एक बार भगवान पर दृष्टि डालिए किस जात देख के कल्याण करते हैं क्या सबरी की जात निषाद की जात ने? जात देख देख के की जाति जाति देख देख के भगवान कल्याण नहीं करते हो कि ये मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है गीध का भी कल्याण करता हैं राक्षस का भी कल्याण करता हैं असुर का भी कल्याण करता हैं भगवान जाति नहीं देखते सब के कल्याण के लिए बोलते हैं अच्छा अब देखो खान पान देखते होंगे भगवान तो हिंदुओं को तो बड़ा ही आग्रह है सो भी टूट गया क्या हम कहते हैं भगवान की कृपा बाबा सबके ऊपर बरस के ईद का खान पान कोई तो बहुत अच्छा है पर सेवा के भगवान के अनुगति जानते हैं गीत अभम खाल आमिष भोगी गति सुदीन सुन जय जात गीत को भगवान ने उठा के अपने कंधे पर रख लिया ये नहीं देखा जाति इसकी कितनी नीची है ये महाराज गरुड़ जी हे भगवान लो वैष्णव को क्षमा करूप तो से पूर्वी भारत वर्ष के बना तो आप समझिए नहीं है जैसे आसानी लोगों का बंगाली लोगों का उड़िया लोगों का जैसे सामान्य भोजन होता है ना गरुड़ी महाराज ये नहीं डरते थे कि अगर हम यमुना जी में जाएंगे और वहां अमृत का कलश था गरुड़ जी के साथ देवताओं से छीन के लाए थे युद्ध करके अमृत का कलश छीन के लाए थे खड़ा दिया नहीं बिल्कुल उसको तो उठा के रख दिया काली दह के कदम पर और स्वयं और आज मछली खाने लगे जा कर सौहरी ऋषि ने साथ दे दिया कि आपसे से यहाँ आओगे तो मर जाओगे अमृत तो नहीं दिया उन्होंने परंतु भगवान कितनी कृपा करते हैं गरुड़ पर जब कहीं जाना होता है तो गरुड़ के पीठ पर चढ़ के जाते कहने का मतलब यह है भगवान के लिए आचार जाति भोजन और ज़्यादा वो पते है उग्र से किम पौरुषम भक्त्याष्यति केवलम न चुण भक्ति प्रियोत्मा भगवान गुणों से संतुष्ट नहीं होते हैं आचार से जाति से संतुष्ट नहीं होते हैं भगवान के लिए कुछ और चाहिए तो महाराज अर्जुन ने कहा कि अब हम धनुष मार्थ फेंक देते हैं बिल्कुल सोलह आने अहिंसक का बेटा राज्य छिन जाएगा धर्मराज नहीं होंगे राजा कम मत खाओगे क्या बोले भीख मांगे खाएंगे न दैनम न पलायनम अपना क्षत्रिय छोड़ दिया अब दीन भी हो गए सुख संविघ्न मानसाह इसी से भगवान ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव छूट गया है क्या हो गया तुमको तुम पुरुष से नपुंसक हो गए वो क्लैबिन मान कृपया परे आविष्ट कार्पण्य आ गया तुम्हारा और कार्पण्य दोषो पहा अर्जुन तुम मर रहे हो बोले न तुम तो बिल्कुल उल्टी चीज छोड़ रहे हो तुम्हें धनुष बाण नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हें भुच्छा मांग के नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लोक कल्याण है वो भगवान के दृष्टि में आप देखो विसृत ससरम चापम की जगह बोलते हैं भगवान धर्मान परित्य और श्रेयो भोग तुम भाई लोके की जगह पर बोलते हैं मामेकम शरणम ब्रदर बड़े को तो बनाया अपना सारथी है और करता है मनमानी अच्छा बराबरी को बनाया अपना साथी और बिना सलाह के काम करता है मंत्री भी हो और राजा उससे सलाह दिए बिना कोई काम करता है तो मंत्री को तो बुरा लगता है यहाँ तो सब कुछ है महाराज तम ब्रह्म ब्रम भा तो साक्षात परम हो अर्जुन बोलते हैं, शिष्यस्ते है शिष्य थे हम साधि नजा नाम ममा बनुद्धियाच्छोषण इंद्रिया तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई शोक को दूर करने वाला नहीं है तदन्य संशय सजुग पद्य से तुम्हारे सिवाय इस संशय को काटने वाला और कोई नहीं है इतने शरणागत हो करके महाराज भगवान ने कहा बस बस अब अर्जुन तुम्हारी समझ हमारे ध्यान है क्या करना चाहिए हम समझ गए सचमुच तुम धर्म सम्बूढ़ चेता हो अब आई अर्जुन तुम मालिक हो हम तुम्हारे सेवक हैं सारथी करता है कभी कभी रथी भी जब बेहोश हो जाता है पागल हो जाता है घायल हो जाता है तो सारथी के कहे अनुसार उसको काम करना पड़ता है प्रत्युम बेहोश हो गए युद्ध भूमि में तो उनके सारथी ने रथ ही हटा दिया हो ले जाके दूर खड़ा कर दिया उनसे ऊपर मुंह पर पानी छिड़का उनको होश में ले आया, और उन्होंने फिर पानी पूरा दियाध्या बंदन किया उसके बाद उन्होंने कहा क्यों मैं जिस भूमि में क्यों नहीं हूँ यहाँ क्यों ले आए कब बोले महाराज मैंने सारथी के धर्म का पालन किया है सारथी का धर्म है कि यदि रथी संकट में हो तो वो उसके जीवन रक्षा का प्रयास करे तो जैसे रथी का धर्म होता है कि सारथी की रक्षा करे ऐसे सारथी का भी धर्म होता है कि रथी की रक्षा करे मैंने बिल्कुल ठीक किया तो श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा न सही गुरु न सही मंत्री न सही सखा न सही सलाहकार सलाहकार मान लो मैं तुम्हारा सारथी। बोले कि सारथी हो कहा सारथी हूं सारती अश्वाम जो जीवन वक्त के घोड़े को चलावे उसका नाम होता है सारथी भगवान ने अपना ईश्वर यह मानो छोड़ दिया वो हुकूमत करने के वृत्ति छोड़ दी बोले कि फिर बोले अब तुम धर्म का निर्णय करने में समर्थ नहीं हो ये बात तो तुम पहले मान चुके हो तो मेरी बात मानो धनुष बाण मत छोड़ो धर्म छोड़ो अरे राम राम राम राम तो ऐसा शास्त्र में है ये हो शास्त्र की बात आपको जरा इशारा कर परमात्मा का जो स्वरूप है वो धर्म अधर्म से परे बता है तीनोपनिषद आपने पढ़ी होगी अन्यत्र धर्मात् धर्मात् अन्यत्र कृता कृता अन्यत्र भूताच भव्या धर्म ही सब कुछ नहीं है अधर्म ही सब कुछ नहीं है परमात्मा धर्म और अधर्म दोनों से परे है का ज्ञान अज्ञान से भी परे है वो दूर की विदिता अविदिता अभी ज्ञान अज्ञान से भी परमात्मा अलग है ये ज्ञान संप्रदाय भी संप्रदाय है और अज्ञान की निवृत्ति के लिए है परमात्मा में न ज्ञान संप्रदाय है न उपासना संप्रदाय है न जोध संप्रदाय है न धर्म संप्रदाय है और परमात्मा संप्रदाय में बधा हुआ नहीं है हकदारी नहीं है किसी संप्रदाय माने ज्ञान की हकदारी सम्यक प्रकर्ष दिए थे ये कोई हकदारी की चीज नहीं है परमात्मा की हकदारी में मिलेगा अरे तो बोले के देखो पाना चाहते हो उसी को पाओ उसके लिए दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है बल्कि कभी कभी गिलानी हो जाती हो वो, वो आपको सुना एक सज्जल थे वो हमारे प्रेमी बन गए प्रेमी बन गए तो उन्होंने ये निर्णय किया कि जैसे हम खिला वैसे खिलाए जैसे चुलावे वैसे सोवे निर्णय कर लिया हो और जहाँ रखें वहां रहें और ये बात सन सैतीस 36 के लगभग की है ईश्वर कृपा से वे सज्जन अभी जीवित थे बनारस तो में थे मैं बंबई आ गया उसी समय को अब उन्होंने जाके गंगा किनारे एक गुफा थी उसमें अनशन शुरू कर दिया जब तक वे नहीं आएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे तो खबर लगी हनुमान प्रसाद सोदार जी को उन्होंने हमको उतार दिया कि जल्दी बंबई से लौट आओ बम्बई से लौट आओ जल्दी लौट के काशी गया है मैं तो गौरी शंकर गोयन का हमको उठा के अपने घर में ले आए थे पर भोजन नहीं किया था। देखो उनका प्रेम तो उन्होंने शर्त रखी कि या तो हमको भगवान का दर्शन हो जाए या तो हमारा ज्ञान लग जाए और या तो मैं जो कहूं सोई ये करें ये तीन में से एक शर्त पूरी होए आ, तब हम अंतन छोड़ सकते हैं फिर महराज भाई जी के पास हनुमान प्रसाद जी के पास गए तो उन्होंने बहुत बढ़िया चुप्त की उन्होंने कहा देखो ये